देवी भागवत आठवां स्कंध भूमंडल के विस्तार का तथा गंगा जी के अवतरण का वृत्ता भगवान नारायण कहते हैं देवर्षि नारद अब द्वीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो पहले लाख योजन के परिमाण में जंबु द्वीप का निर्माण हुआ है इस विशाल द्वीप की आकृति इस प्रकार गोल है जैसे कमल बीज का कोष हो इस द्वीप में हजार हजार जोजन तक फैले हुए नौ वर्ष हैं चारों ओर से पर्वतों ने इन्हें खेर रखा है आठ बड़े बड़े पर्वतों से ये वर्ष विभाजित है दो वर्षों को धनुषाकार समझना चाहिए जो दक्षिण में उत्तर तक फैले हैं वहीं चार और विशाल वर्ष हैं एक इलावृत्त नाम का वर्ष है जिसके चारों कोने बराबर बराबर है इस इलावृत्त को मध्य वर्ष कहते हैं यह जम्बूद्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है वही लाख योजन ऊंचा या सिमेर पर्वत है यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूपी कमल का बीज कोष है इसकी चोटी 32 योजन के विस्तार में है इस पर्वत की जड़ सोलह हजार योजन की दूरी में फैली है और इतने ही योजन तक नीचे जमीन में धसी है पिलावृत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में तीन पर्वत कहे गए हैं उन पर्वतों के नाम हैं नील श्वेत और शिंगवान दूसरा सुवर्ण में वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है तीसरा कुरु वर्ष है उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं ये वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा छार समुद्र है उसकी चौड़ाई दो योजन से अधिक है क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर बढ़ते गए हैं उत्तर में एक एक दशांश का अंतर होता गया है और चौड़ाई में क्रमशः कमी होती गई है। ये वर्ष बहुत सी नदियों और समुद्रों से संपन्न है इलावृत वर्ष के दक्षिण ओर निषद हेमकूट और हिमालय नामक बहुत लंबे चौड़े तीन विशाल पर्वत शोभा पाते हैं कहा जाता है कि ये पर्वत दस हजार जोजन हैं हरिवर्ष और भारतवर्ष इन तीन वर्षों का विभाग अनुसार वर्णन मिलता है निसद, हेमकूट और हिमालय ये तीन पर्वत पर्वत इनकी सीमा है है के पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पूर्व की ओर श्रीमान गंधमादन पर्वत सुशोभित है ये दोनों विशाल पर्वत नीलगिरी से लेकर निशद पर्वत तक दो योजन की दूरी में फैले हुए है इनकी चौड़ाई भी है। ये दोनों पर्वत वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। केतुमाल और वर्ष की सीमा इन माल्यवान एवं गंध मादन पर्वत पर निर्भर है। मंदर, मंदर और कुमुद ये चार पर्वत सुमेरुगिरि के पाए के रूप में हैं। दस हजार योजन इनका विस्तार है सुमेरुगिरि की चारों दिशाओं में उसे रोककर कर ये विराजमान है ये चार पर्वत सुमेर गिर के लिए मानो खम्भे हैं इन चारों पर्वतों पर चार वृक्ष हैं आम जामुन कदम और बड़ ये चारों वृक्ष जो ग्यारह सौ योजना ऊंचे हैं ध्वजा का काम देते हैं चारों वृक्ष और चारों पर्वत समान विस्तार में फैले हुए हैं वह स्थान चार अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित है वे तालाब दूध मधु ईख के रथ और स्वादिष्ट जल से भरे हैं इस जल से स्नान आत्मन आदि करने वाले देवताओं को यौगिक संपत्ति प्राप्त होती है वहीं स्त्रियों को परम सुखी बनाने वाले चार दिव्य उपवन हैं। उन उपवनों के नाम हैं नंदन चैत्ररथ वैभ्राज और सर्वभद्र उनमें अंगनाओं सहित देवताओं का निवास होता है ऐसे महाभाग देवता परम स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक वहाँ यथेक्ष विहार करते हैं